आत्मान में आत्मन हुँ। आत्मन सुख रूपत्व सर्वज्ञात्मुनि भी उत्तम अहमे सुखम न अन्यथ ये श्लोक चलाए मैं ही सुख हूं अन्य नहीं है सुख अन्य नहीं बता सुखम अन्य यदि होगा आत्मा से भी न हो जाएगा वो सुख नहीं होगा जो मेरा साधन नहीं है प्रिय नहीं होता है अमदर्थम नही प्रिय और जो मेरा साधने सत प्रिय नहीं होता है सुख तो स्वतः है इसे सुख साधन भी नहीं कह सकते मदर्थ नहीं अमदर्थ भी नहीं है या नहीं उपेक्षा उपेक्षा नहीं अद्वेश नहीं इसलिए आत्मस्वरूप है आत्मा सुख रूप है ये संक्षिप शारीरिक ग्रंथ में सर्वज्ञात मनोनयमी कहा है दिह वस्तु यदस्ति कि मुज्जति चन्ज सत्य वर्णयती सुखं सुखलक्षण ज समं प्रत्यगात्म सुखतादस्थित यस्ति वस्तु वस्तु यदस्ति अस्ति जितने कोई भी पदार्थ हो सर्वं यदम जिसके लिए यह वस्तु यदस्थि किंचित जो भी कुछ पदार्थ है सर्व यदर्थम यहाँ जिसके लिए सारा ब्रह्मांड में जितने है वह आत्मा के लिए आत्मा का उपकार का सुख साधन है यदस्थि यतकिंच अस् जो कुछ भी पदार्थ जो है यह लोक में सर्व यदर्थम जिसका उपकार के वही वही आत्मा है सुख है ब्रह्म है पाराथम उजी च ये वो सारे वस्तु अन्य के लिए हुआ तो जो अन्य सुख स्वरूप आत्मा वो किसके लिए सारा वस्तु जिसके लिए वो किसके लिए उसे भिन्न कोई और है इसलिए दूसरे लिए नहीं पाराथम उजी च उसमें नहीं है अन्य सब पदार्थ पार्थ परस में इधमित पार्थम अन्य के लिए सब पदार्थ जितने अनात्मा पदार्थ है सब आत्मा के लिए आत्मा अन्य के लिए नहीं है आत्मा में पारार्थ्य नहीं पार्थत्व नहीं अन्य के लिए आत्मा नहीं है इसलिए पाराथम उज्जती उज्जत विसर्ग त्याग कर देता है पार्थ को छोड़ देता है आत्मा कैसे यथ निज सत्याज सत्ता से ही स्वरूप सदरूप आत्मा रहने से वो और किसके लिए नहीं होता है उसके लिए सारे ब्रह्मांड है सदरूप निज है आत्मा है वो परार्थ नहीं उसके लिए सब कुछ ही जो अन्य के लिए नहीं है जिसके लिए सब कुछ है तद ही सुखम सुख लक्ष्मण क्या वह नहीं उसको कहते सुख सब कुछ सुख के लिए कोई कुछ करता है किस लिए सुखों के लिए भोजन करते हो किस लिए सुखों के लिए भोजन बनाते हो किसके लिए खाने के लिए कहा किस लिए सुखों के लिए धन किस लिए कमाते हैं मकान बनाने के लिए मकान क्यों बनाना सुखों के लिए वस्त्र क्यों लेते हैं पहन ले पहनना अच्छा वस्त्र कैसे लिए के लिए लंबा लंबा हिसाब करते हो तो अंत में सुखो कोई बड़ा परिश्रम करता है क्यों इतने करते हो रुपया मिलेगा रुपया मिलने से क्या हो जाएगा घर में लेकर सुख को खिलाएंगे घर में सुख खिलाए तो क्या मिलेगा सुखो भूखे है पुत्र बचे बचे तो खा करके खुश हुए तो खुश होता है नहीं तो रोते हैं ऐसे होकर के अंत में जाकर के सुख के लिए अच्छा सुखो किस लिए चाहते हो वहां उत्तर नहीं है सब कुछ सुख के लिए सुख किसके लिए सुख और किसके लिए नहीं ये है ये यद सर्वम यद वस्तु यद किंचित यदर्थम सब कुछ पदार्थ सुख के लिए सुख किसके लिए नहीं है वही सुख लक्षण ज्ञान सुख के लक्षण को जानने वाले कहते तो यही सुख है और इसी प्रकार सुख क्या है जितने पदार्थ है आत्मन सुव प्रियम भवती जितने वस्तु में प्रेम है तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम अन्यत्र प्रेम किसी ले आत्मा अपना उपकार होने से नेवम एवं आत्मनि आत्मा में प्रेम किसके लिए दीवार के लिए वृक्ष के लिए, लिए? दीवाल में भी प्रेम है वृक्ष में भी प्रेम है किसके लिए आत्मा की अपना उपकार के अपना पास में पेड़ है आम का पेड़ है उसको पानी दे करके परिश्रम कर रखते फल खाएंगे दीवार है अपने घर में रहते तो उसको रंग लाकर सुंदर कर रखते सब अपने आत्मा के लिए सब प्रेम है आत्मा में प्रेम किसके लिए पत्थर के लिए दीवार के लिए आत्मा में अन्य इसी देखो आत्मा और सुख का लक्षण किस मिल जाता है सब सुख के लिए सुख किसके लिए नहीं है सब आत्मा के लिए आत्मा किसके लिए नहीं है तो तत्प्रत्यत्मा समम प्रत्येक आत्मा में समान है प्रत्येगात्मा में जिससे जितने पदार्थ है सब आत्मा के लिए आत्मा के उपकार के तत्प्रेमा तो अन्यत्र आत्मार्थम न्याम आत्मा आत्मा में प्रेम अन्य किसके लिए नहीं है, अन्य वस्तु में प्रेम किसके लिए आत्मार्थम, अर्थम अपना उपकार करने से इसलिए आत्मा और सुख दोनों के लक्षण बराबर हो गया तत्प्रत्यत्मा तो सम्मात अस्य सुखता अस्म न सुखता आत्मा ही सुख रूपे ब्रह्मगीता गीता सूच एक ब्रह्मगीता है ब्रह्मा जी उपदेश करते देवताओं को इसमें भी कहा गया प्रत्योग शिव साक्षात ंद परेमास्पद प्रतीतवात्सुश तो कामति प्रिय किय तत प्रियतम स्वयं अतो देवायात्मा प्रियतमो लक्षण प्रत्यग रूप शिव साक्षात शिव साक्षात प्रत्यक जो शिव शिव कहते हैं प्रत्येक स्वरूप आपके स्वरूप प्रत्येक स्वरूप शिव साक्षात वही पर लक्षण यसे परूप है शिव साक्षात प्रत्येगात्मा जो जागृत सपन सुस्वती तीनों को जानने वाला आपका स्वरूप है वही साक्षात से है कल्याण रूप परमानंद रूपे पर प्रेमास्पद तेना तो प्रती तत्वात्थ तो ये परमानंद कैसे निश्चय हुआ क्योंकि सबसे बड़े प्रेम का विषय आत्मा है पर प्रेमास्पद प्रेम का आस्पद, प्रेम का विषय प्रेम का विषय सब पदार्थ है जो सुख भी प्रेम का विषय सुख साधन भी प्रेम का विषय आत्मा में जो प्रेम है सबसे बढ़कर के प्रेम अधिक है आत्मा का जो उपकार उसमें भी तो प्रेम है कि ना आत्मा में जो प्रेम है निरत से उसे बढ़कर और किसी में नहीं है प्रेम मान भवम ही भूयासम प्रेमा आत्मा नहीं हमेशा ही बना रहे प्रेम है और अन्यत्र प्रेम तो आत्मा के लिए आत्मा में प्रेम अन्य के लिए नहीं इसे सबसे प्रेम किसी में हुआ आत्मा में पर प्रेमस्पद होने से पर प्रेमास्पद्त्व प्रती तत्व हे सुरसभा संबोधन सुराणाम सुरश्रेष्ठ देवता लोग आत्मा ही परमान क्योंकि पर प्रेमास्पद प्रती तत्व आत्मा की प्रतीत आत्मा का निश्चय होता है अत्यंत प्रेमास्पद रूपसी से निरतृश प्रेमास्पद आत्मा है सौसे अधिक प्रेम आत्मा में प्रेय पुत्रात् प्रिय वित्तात्मात् अंतरतम आत्मा। के कहा गया ये आत्मा वित्त पित, से धन से भी प्रियतर है पुत्र से भी प्रियतर है पुत्र और वित्त लोक में प्रिय माने जाते हैं उससे भी बढ़ करके प्रियतम आत्मा है सबसे अंतरतम आत्मा सबसे प्रियतम है प्रियतम होने से परमानंद रूप है देखो प्रियतम कैसे कहते सर्वसेव तो काम आ सर्व भगवती प्रियम जो सब वस्तु आपको प्रिय है जो प्रिय है उसी वस्तु के लिए प्रिय होता है सर, सर्वम सर्वम यियम भवती न सर्वसेव काम सबके कामना के लिए नहीं किंतु आत्मन स्तु तो अपने लिए आत्मा के लिए सब प्रिय होता है अन्य वस्तु के लिए कोई प्रिय नहीं धन प्रिय धन के लिए नहीं मकान प्रिय मकान के लिए नहीं इसी प्रकार पति पत्नी भाई बंधु प्रिय परिवार के लिए नहीं अपने लिए प्रिय है ततः प्रियतम स्वयं इसे स्वयं प्रियतम हो आत्मा अन्यथा प्रिय है किंतु आत्मा के उपकार के शेष होकर के आत्मा तो स्वयं प्रियतम है प्रिय है किसके लिए नहीं किंतु प्रिय है जो अपना उपकार के तो प्रिय होता है आत्मा अपना उपकार कहे आत्मा अपना उपकार कह नहीं वो स्वयं उपकार है उपकार नहीं तो भी प्रिय होता है प्रिय नहीं प्रियतम होता है अतो देवा प्रियतम ही आत्मा आत्मा प्रियतम है सब प्रिय में श्रेष्ठ है प्रियतम न सुख लक्षण सुखम लक्षण में सिया उसमें सुख रूप लक्षण धर्म ऐसा नहीं है आत्मा सुख लक्षण नहीं सुख रूप है तार्कि लोग कहते आत्मा में सुख उत्पन्न होता है ज्ञान उत्पन्न होता है ये कहते सुख लक्षण नहीं आत्मा सुख रूप स्वयं सुख उसमें लक्षण धर्म नहीं आत्मा में आत्मा ही सुख रूप है तस्माद् युक्त्या विद्वत अनुभूत बहुविधाम वचनेश्च आत्मा सुख स्वरूप इतना न कचित विवाद इतिभा युक्ति से सिद्ध होता है सब कुछ सुख के लिए है सुख किसके लिए नहीं है इसी प्रकार सारा पदार्थ आत्मा के लिए प्रिय आत्मा अन्य के लिए प्रिय नहीं होता है आत्मा निरति से प्रिय जैसे सुख सबको प्रिय आत्मा इस प्रकार इसलिए आत्मा ही सुख रूप ये युक्ति से सिद्ध होता है और अन्य वस्तु प्रिय है किंतु आत्मा प्रियतम है क्योंकि अन्य के लिए प्रिय नहीं होता आत्मा अन्य वस्तु तो आत्मा के लिए प्रिय आत्मा अन्य के लिए प्रिय नहीं होता प्रियतम है युक्ति से सिद्ध होता है और विद्वत अनुभूतिया विद्वान का अनुभव जो विचार करके साक्षात्कार कर लेते हैं बस आत्मा में तृप्त है निरंतर तृप्त है आनंद रूप सबसे बड़ा आनंद अपना आत्मस्वरूप है उसका प्रतिबिंब थोड़ा दिखता है आरप करते विषय से सुख मिला विषय से सुख नहीं तृष्णा के निवृत्ति से ही सुख की अभिव्यक्ति होती है तृष्णा बढ़ने पर सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती जल में चांचल्य हो तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता है तृष्णा की निवृत्ति होगी में शांत होगी अंतकर्ण तो आनंद का प्रतिबंब दिखता है आनंद की अभिव्यक्ति होती है ये विद्वान का अनुभव है बहुविधान वचन और वचन वाक्य भी है बहुत जानने वाले सब ब्रह्मा जी का वाक्य सर्वज्ञात मुनि संक्षेप सारिके में कहा ब्रह्म गीता में कहा गया शास्त्र में व्यास जी के वचन बहुत मिल जाएगा आत्मा सुख रूप इसमें कोई विवाद नहीं है सुख रूप ही आत्मा है तार्कि लोग कहते सुख आत्मा में उत्पन्न होता है और शुद्ध स्वरूप आत्मा को नहीं जान करके अंतकरण में सुख ज्ञान दुख राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है उसको अंतकरण विशिष्ट चेतन को चितावास विशिष्ट अंतकर्ण को आत्मा मान करके उसमें सुख की उत्पत्ति से कहते हैं वस्तुतः तो तो आत्मा ही सुख रूप है हाँ सुखाकार वृत्ति अंतकरण में होती है वृत्ति सुख की अभिव्यंजिका है अभिव्यंजक वृत्ति में सुख शब्द प्रयोग करते है जैसे आपका स्वरूप ज्ञान रूप है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म तो भी जब आपको घटाकार पटाकार वृत्ति होती है तो ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है चिद्रप ज्ञान की अभिव्यक्ति घटाकार वृत्ति के द्वारा होने से वृत्ति को भी ज्ञान कह देते गौण प्रयोग है जिस प्रकार घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहते है इसे सुखाकार वृत्ति को सुख कह दिया ये अंतकण परिणाम में सुख शब्द प्रयोग करते मुख्य सुख वह नहीं है वो गौण है मुख्य सुख सुखता आपका स्वरूप है न्रह्मण एक द्रष्टव्यमी श्रुतियुक्त अखंड एक सौ न संभवती श्रुतिव्यम नेहना किंचन ब्रह्म में ना हे नहीं कुछ भी नाना एक अद्वितय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी अणुप्रमाणे भी भिन्न नहीं है तो ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करना एक धा एवं अनुद्रष्टव्यम एक धा एक रूपेण एक ही शुद्ध अहम अस्मी अनुद्रष्टव्यम अनुपश्चा आचार्य उपदेश के बाद चिंतन करके साक्षात्कार करना एक रस है आत्मा श्रुति में कहा गया आत्मा ब्रह्म अखंड है एक रस है कोई अवय नहीं कोई धर्म नहीं उसमें कोई गुण कोई कल्पना कुछ नहीं काली ज्ञान चिद ज्ञान एक शुद्ध स्वरूप आनंद रूप है ये नहीं संभव है क्योंकि ब्रह्म को तो आप कहते सचिद अनंत सत्य में ज्ञान अनंत कितने लक्षण कहते है उक्त प्रकार सचिदानंद रूप त्र आत्मकवाद और कुछ नहीं हो सचिद आनंद ब्रह्म है मालूम हे सत्य आनंद सिद्ध रूप है आनंद रूपे तो एक सदरूप एक सिद्ध रूप एक आनंद रूप कितने रूप होगी तीन हो गया सचिद आनंद रूप त्रयात्मक तीन रूप हो गया अखंड कैसे हो गया? कहेंगे ना तीन शब्द तो है किंतु एक है कोई कहते सचिद आनंद तीन है एक है एक अर्थ को कहने के लिए तीन शब्द प्रयोग कोई करता है घट को कहते घट कुंभ कलश ये सब पर्यावाचक कहते अयम घट कलश कुंभ ऐसे कहते इमे घट कलश कुंभ कुसुम पुष्प मिला करके कहते कुसुम पुष्पानी तो एक शब्द एक अर्थो कहने के लिए घट कहो कुंभ कहो कलश कहो ऐसे तो नहीं कहा जाता है यदि सत्य आनंद तीनों शब्द का अर्थ एक ही ब्रह्म है तो एक ब्रह्म को कहने के लिए कितने शब्द कहना चाहिए एक सत को या चित्त को या आनंद को तीन क्यों कहते घटकलश कुंभम आने यु जल अम्बु अम्ब। आने इसे कहते बारी कितने शब्द है जल है बारी है अम्बु हे आप, आप अम्भस कहते दो तीन में नहीं कहते दो कहेंगे तो पुनरो होती है नच सच्चिदानंदा तेषा त्रयाणाम अत्यंत अभेद इति वाच्यम पूर्वी कहता है हमको मालूम है आप कहोगे तीनों का अर्थ एक पूर्वी कहता है एक नहीं कह सो तो। सचिद आनंदा तेज त्रयाम अत्यंत अभेद तीन शब्द का अर्थ एक अर्थ अत्यंत अभेद। इति न वाच्यम कौन कहता है क्योंकि तथा तो तद वाचका सचिदान शब्दा त्रयाणमतया अभी एक अर्थ होगा एक अर्थ का वाचक तीन चार शब्द हो गए इनको कहते पर्याय वाचक समान अर्थ का वाचक हो गया यदि सत चित आनंद तीनों का अर्थ एक होगा तो अर्थ का वाचक पद कितने हो गए तीन पद होगी वाचक वो पर्याय हो जाएंगे तथा पितजवाच का नाम सच्चिदानंद शब्द नाम कितने है? तया नाम पर्याय तया पर्याय वाचक हो जाएंगे घटक कुंभको कलर जैसे यदि पर्यावाचक हो जाएंगे पर्यावाचक शब्द का प्रयोग साथ साथ होता है घटकम्भ कुटकंभ घट कुंभ कलशा सन्ती घटकुंभ कलशा नहान ऐसे कहते हैं तो सह प्रयोग नहीं होगा नहीं घटकुंभ कलश आदि शब्दा नाम एकचका नाम सह प्रयोग कहीं प्रामाणिक प्रयोग नहीं कोई पागल कल सद घट कुंभ कलश सब मिलाकर प्रामाणिक प्रयोग नहीं घट कुंभ शब्दों का जो के कार्थक का सह प्रयोग नहीं होता है तो सच्चिद आनंद ब्रह्म सह जो कैसे बनेगा इत्याशंक्य ब्रह्म अखंड एक रसत्व उपपादी इसलिए ब्रह्म अखंड है एक रस है ये सिद्ध प्रतिपादन करते नाना नहीं नाना स्वरूपम स देकं स्तु कदाचन तस्मा खंड एवास्जह जागति वस्तु कदाचन नाना स्वरूप नहीं सियात वास्तव जो एक वह एकम वस्तु जो वास्तव है एक है, कदाचन नाना स्वरूप नहीं सियात वास्तव एक है नाना हो जाएगा यदि एक वास्तव है कभी भी नाना स्वरूप नहीं हो सकता है चंद्र एक है मुख एक है हजार दर्पण में बहुत प्रतिम्ब हो जाता है ना नहीं नाना हो जाता है नहीं नाना वास्तव नहीं होता है कल्पित नाना है वास्तव एक मुख का प्रतिबंब दस दर्पण में यदि हो जाए तो मुख एक रहेगा या दस हो जाएगा वास्तव एक ही दर्पण प्रतिम्ब अलग दिखे तस्माद अखंड है वाष्वी अखंड है कल्पित नाना भेद जगत में दिखने पर भी अखंड एवं अस्म अखंड ही मैं हूँ जागतिम विधाम विजहत जगत में होने वाले जो भेद है सबको छोड़ करके भेद है ही नहीं भेद रहता निर्भेद में अद्वित हूँ माया से अनेक दिखने पर भी अनेक हो जाता है एक वस्तु का भेद माया से हो जाएगा नहीं माई का भेद होने पर भी वास्तव एक ही है एकम अद्वितीय सचिदानंदात्मक वस्तु ब्रह्म है जो सत हे चिद आनंद है एक है अद्वितीय है वास्तव भा, है ब्रह्म कदाचन अर्थात तो कदाचित कभी भी अनेक नहीं होता है उपाधि से अनेक हो जाता है नहीं उपाधि काले तदभाव काले नाना स्वरूपम न सत उपाधि काल में चंद्र नाना हो जाता है नहीं उपाधि रहने पर भी नाना नहीं होता नाना दिखता है होता नहीं अनेक जल में उसका प्रतिबिंब हो जाएगा तो चंद्र नाना हो जाएगा उपाधि काले अच्छा उपाधि को हटा देंगे दर्पण हटा देंगे चंद्र एक रहेगा अनेक हो जाएगा तो तो अभाव काले भी उपाधि रहने पर भी नाना नहीं उपाधि के अभाव होने पर भी नाना स्वरूप नहीं होता है अद्वितीय ब्रह्म वास्तव है कभी एक नाना रसन नहीं हो सकता है तत् हेतु अभिप्रायण वस्तु विशेषण है इसलिए दिया है एकम वस्तु ये वस्तु है वास्तव है परमार्थ रूपे, है जो पारमार्थिक सदरूप ब्रह्म है वो कभी भी अनेक नहीं हो सकता है उपाधिकाल में भी उपाधि नहीं तो अनेक है नहीं उपाधि में भी अनेक नहीं होता है क्योंकि वस्तु ही वास्तव है हेतु विशेषण दिया वस्तु एकम वस्तु यतो वस्तु वस्तु का वास्तव परम, है परम परमात तथा परमास्वरूप एक अनेक हो नहीं सकता है वस्तु वस्तुग्रहण ज्ञानंदर उपलक्षण वस्तु हे सदूपे ज्ञान रूपे आनंद रूपे एक अद्वितीय हे नाना हो नहीं सकता है उसका अभिप्राय कहते हैं अयमअर्थ ब्रह्मणी सत्य ज्ञान आनंदा परस्पर भिन्न ब्रह्म में जो शब्द प्रयोग करते सत्यम ज्ञानम आनंद ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं ये यदि परस्पर भिन्न होगा सत्य भिन्न ज्ञान भिन्न आनंद यदि भिन्न हो ऐसा मानेंगे तब आपत्ति कहते हैं सत्य से सत्यत्व ज्ञान से ज्ञानत्म आनंद से आनंदत्व च न सिद्धि यदि भिन्न भिन्न हो जाएगा सत्य सत्य नहीं रहेगा ज्ञान ज्ञान नहीं होगा आनंद में आनंद तो नहीं रहेगा सुवर्ण कुंडल सुवर्ण से भिन्न है या नहीं सुवर्ण को पृथक करेंगे तो कुंडल रहता है कुंडल कटक जितने भूषण बनाओ सुवर्ण से अलग नहीं है अलग कर दें तो वह रहता नहीं अपागा तो अग्नि अग्नि श्रुति में कहा गया त्रीन तेव सत्यम पृथ्वी जल तेज तीनू को अलग कर दिया अग्नि में जो रक्त रूप है वो तेज का है शुक्ल रूप जलक का है काले रूप पृथ्वी का है ऐसा विचार करने पर तीन रूप का अलग कर दिया अपाघात अग्नि अग्नि तम अग्नि में अग्नि तो नाम को कोई पदार्थ आ नहीं चला गया अग्नि बुद्धि समाप्त तो हो गई तीन रूप ही सत्य है इसी प्रकार सदरूप ब्रह्म से भिन्न करेंगे तो कुछ अलग है ही नहीं यदि सत्य अलग मानेंगे ज्ञान अलग मानेंगे आनंद अलग माने तो सत्यत्व ज्ञानत्व आनंदत्व कहीं भी सिद्ध नहीं होगा सत्य में सत्यत्व नहीं रहेगा ज्ञान में ज्ञानत्व नहीं सिद्ध होगा अर्थात आनंद स्वरूप ही नहीं होगा सत्य से भिन्न हो जाए तो सत्य से भिन्न होगा तो ज्ञान नहीं होगा ज्ञान से भिन्ना हो तो सत्य नहीं होगा क्योंकि सत्य से बिना क्या है सत्य से भी नसत्य झूठा है झूठा ज्ञान नहीं होगा अरे ज्ञान से भिन्न तो ज्ञान से भिन्न तो जड़ हो जाएगा जड़ क्या आनंद होगा आनंद से भिन्न दुख होगा दुख होगा तो ज्ञान ही नहीं होगा सत्य ही नहीं होगा इस प्रकार भी बताएंगे कथम इत सत्यम यदि ज्ञानाध भिन्नम से मान लो सत्य ज्ञान से भिन्न वस्तु तो सत्यम ज्ञानम आनंद रूप एक ही अर्थ है यदि मान दे ज्ञान से भिन्न सत्य को मान ले सत्य को क्या मानेंगे ज्ञान से ज्ञान से जो भिन्न होगा वो ज्ञान होगा ज्ञान नहीं होगा जड़ हो जाएगा यदि होगा तो जड़ से सत्य क्या हो जाएगा जड़ ज्ञान हुआ ज्ञान से अलग मतलब ज्ञान नहीं रहा चेतन नहीं हुआ जड़ हो जाएगा जड़ यदि होगा सुक्ति में रजत जो दिखता है वो जड़ या चेतन है सुक्ति में जो रजत दिखता है वो जड़ या चेतन है बड़ी कठिन है प्रश्न अच्छा नहीं कहते ऐसे डर लगा कहीं ये राज्य सर्प सोच करे डरते हैं? जड़ कहेंगे तो कहीं सर्प आ जाएगा पकड़ लिया राज्य में जो सर्प दिखता है वो चेतन है जड़े जड़े राज्य में जो सर्प सूते में रज तो जड़े कि राज्य में जो सर्प दिखा वो चेतन है या जड़े जड़े हैं राज्य में सर्प भी जड़े है तो सुक्ति में रज तो क्या होगा जड़े? जड़े जड़ जो होता है वो सत्य होता है नहीं होता है ये के प्रपंच विवाद है लोग का सब लोग कहेंगे के प्रपंच सत्य है जहां विवाद है उसका निर्णय होता है निर्विवाद स्थलों को लेकर के ये प्रपंच सत्य है, इसे मानते सब लोग किन्तु प्रातिभाषी वस्तु को सत्य मानते है राज्य में सर्प सुक्ति में रजत सपना में हत्या सत्य है नहीं नहीं है मिथ्या है सुक्ति रूपये मिथ्या है ना नहीं सुक्ति में जो रजत दिखता उसको रुपया। रुपया रुपया है उसको कहते सुक्ति रूपये रूपये कहता रजत सुक्ति रूपये जड़ है सत्य है जिस प्रकार सुक्ति रजत जड़ सत्य नहीं है इस प्रकार सत्य जिदी ज्ञान से भिन्न हो जाएगा हाँ सत्य जिदी ज्ञान से भिन्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जड़ हो जाएगा और जड़ हो जाएगा तो सत्य होगा जड़ सत्य नहीं होता है जैसे सुजतन और व्यावहारिक प्रपंच को नहीं ले सकते। सुतरजत जड़ है वो जैसे सत्य नहीं है इसी प्रकार ज्ञान से भिन्न हो जाएगा सत्य वो जड़ हो जाएगा जड़ हो जाएगा तो सत्य नहीं होगा कहेंगे ये पर्वत दिखता है पर्वत जड़े है अचेतन वो सत्य है मिथ्या है यहाँ सत्य मानते हैं, कि ये सारा प्रपंच व्यवहारिक प्रपंच सत्य जैसे लगता है वही वेदांति कहते सारा प्रपंच मिथ्या है प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्थ दृश्यत्वाद परिचिन आद्यंतत्वाद कितने तु तो जो दृश्य है वो मिथ्या है ये पर्वत दिखता है ये स्वप्न दृष्य के समान मिथ्या है इसलिए व्यावहारिक प्रपंच विवाद है जहाँ सत्य आप लोग कहते हैं न्यायिक लोग भी सत्य कहेंगे वेदांति कहते है व्यावहारिक प्रपंच भी मिथ्या है जो विवाद है उसको एक तरफ रख लो निर्विवाद है सुक्ति में रजत राज्य में सर्प जड़ निश्चित है नहीं मिथ्या निश्चित है हा तो उसको लेना शुक्ति रूप के समान जड़ सत्य नहीं है देखो अभी सिद्धा इतना हुआ यदि ज्ञान से सत्य भिन्न होगा तो जड़ हो जाएगा जड़ होने के कारण सत्य ही नहीं रहेगा एवं यदि ज्ञान में सत्याधि भिन्नम से ज्ञान यदि सत्य से भिन्न होगा सत्य से भिन्न क्या होता है असत्य होता है ज्ञान असत्य हो जाएगा यदि सत्य से भिन्न होगा तद असत्य से त्य असत्य जो ज्ञान होता है असत्य वस्तु चेतन नहीं, है नहीं है राज्य में सर्प सत्य असत्य है वो जड़ है या चेतन असत्य वस्तु चेतन नहीं है असत्य सत्य से ज्ञान से जड़त्व नहीं है ना जो असत्य है वो जड़ है ज्ञान यदि असत्य होगा तो क्या हो जाएगा जड़ हो जाएगा जैसे रजू सर्प बड़े भयंकर सर्प दिखता है में चेतन है ना नहीं मिथ्या उनसे जड़ है जो ज्ञान भी यदि असत्य होगा जड़ा हो जाएगा जड़ में इस जड़ यदि जाए। हो जाएगा तो क्या हुआ ज्ञान से तो ज्ञान नहीं होगा जड़ा तो हो जाएगा तो ज्ञान कैसे होगा जड़ियम है ना ज्ञान से ज्ञान जड़ दोनों परस्पर भिन्न है तथा सत्य ज्ञान सत्यत्व ज्ञान तो सिद्ध है सत्य में सत्यत्व और ज्ञान में ज्ञान तो सिद्धि के लिए अत्यंतम परस्पर अभेदी कर्तव्य हो दोनों का अत्यंत अभेद मानना पड़ेगा सत्य ही ज्ञान ज्ञान ही सत्य है। ज्ञान से भिन्न हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा जड़ हो जाए तो सत्य नहीं होगा ये सरज सर्व और सत्य से भिन्न हो जाएगा तो ज्ञान क्या होगा असत्य हो जाएगा असत्य हो जाएगा तो मिथ्या जड़ हो जाएगा सत्य नहीं होगा इसलिए दोनों में सत्य में सत्य तो सिद्धि के लिए ज्ञान में ज्ञानत् तो सिद्धि के लिए सत्य और ज्ञान दोनों परस्पर अभेद मानना पड़ेगा ये भी सर्वज्ञात मुनि मुनि ने संक्षेप शारीरिक ग्रंथ में कहा तदुक्तम सर्वज्ञात भी भी प्यस्ति ज्ञातता ज्ञानता सत्य स्पष्ट अस्त तद्वत सत्यतिवकाश पूर्णे तत्ज्ञान सत्योपत् सत्यस्ति ज्ञानता ज्ञानतायां सत्य स्पष्टस्तव तदव सत्यं नातिवकाश सत्य पे अस्थि ज्ञानता सत्य वस्तु में ज्ञानता है सत्य हो तो ज्ञान होगा ज्ञानतायाम सत्यतम च्ज्ञानता आने पर सत्य तो रहेगा स्पष्टमस्ति अस्त व तदवध जिसमें ज्ञानतायाम सत्याम सत्य तोम ज्ञान होने पर सत्य होगा ज्ञान होगा जड़ हो जाएगा सत्य क्या होगा सत्य हो तो ज्ञान होगा ज्ञान हो, तो हो तो सत्य होगा अस्त्यव हो तो तदव सत्य पेव न अतिरिक्क ऐसा उन्हें क्या हुआ ज्ञान और सत्य दोनों में अतिरिक्त का नहीं भिन्न नहीं है सत्य हो तो ज्ञान ज्ञान हो तो सत्य ज्ञान नहीं तो सत्य नहीं होगा सत्य नहीं तो ज्ञान नहीं होगा पुण्य तत्व सत्य ज्ञान सत्य उपत्य है पूर्ण तत्व है वही सत्य है वही ज्ञान है भिन्न होगा तो सत्य नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा इसलिए सत्य और ज्ञान दोनों एक अर्थ है सत्य ही ज्ञान ज्ञान ही सत्य जो घट ज्ञान पट ज्ञान कहते वो वास्तव ज्ञान नहीं तो है वो तो वृत्ति को लेकर ज्ञान कहते है शुद्ध स्वरूप जो ज्ञान है वही सत्य है वही सत्य है वही ज्ञान है एक ही अर्थ है शुद्ध ब्रह्म वही सत्य बाकी जो प्रपंच दिखता है व्यवहारिक व्यावहारिक सत्य कहते व्यवहार काल में सत्य मानते है वास्तव वा सत्य है नहीं वास्तव तो पारमात्मिक सत्य ज्ञान रूप ब्रह्म जो अपना स्वरूप है अभी दो सिद्ध हुआ ज्ञान और सत्य ज्ञान ही सत्य है, सत्य ज्ञान इसी प्रकारे एवं यदि ज्ञान आनंद भी भिन्नों से ज्ञान और आनंद इसका विचार करेंगे ज्ञान से भिन्न यदि हो जाएगा आनंद तो आनंद ज्ञान क्या होगा चेतन होगा जड़ होगा ज्ञान से भिन्न होगा तो जड़ हो, हो जाएगा जड़ यदि हो जाएगा ज्ञान भिन्न से तटा दी वो तो अनदत्म अनदत्व है ज्ञान से भिन्न घट है नही घट ज्ञान से भिन्न है घट आनंद रूप है नहीं। आनंद रूप है लड्डू देखने पर बड़ा खुशी लगता है ना नये आनंद नहीं सुखों का साधन हो सकता है घटा भी सुखो का साधन गर्मी के समय प्यास लगती पानी घड़ा देख लिया बड़ी खुशी पीने के लिए पर पानी पीने क्या चाहता है नहीं लता है, है, मरने के समय आ जाता है, पानी के बिना पानी मिला तो एकदम आधा जीवन आ जाता है अनदत्व है उसे है। जो ज्ञान से भिन्न है जड़ जैसे घट जड़ है आनंद रूप है इसी प्रकार आनंद भी यदि ज्ञान से भिन्न होगा तो जड़ हो जाएगा जड़ हो जाएगा तो आनंद नहीं होगा आनंद तो तो में उसे आता तथा तो आनंद से यदि भिन्न ज्ञान होगा आनंद से भिन्न होगा तो ज्ञान क्या हो जाएगा दुख रूप हो जाएगा तो आनंद, तो आनंद से भिन्न दुख रूप हो जाएगा तथा आनंद भिन्न सत्य से घटादी वो जड़तना आनंद से भिन्न घटा आदि किसी जड़ हो जाएगा दुख रूप जड़ रूप हो जाएगा तो ज्ञान में बनो ज्ञान ही नहीं होगा आनंद से भिन्न होगा तो दुख रूप हो जाएगा और ज्ञान नहीं होगा ततो ज्ञानानंदे और ज्ञानत्व तो आनंद सिद्ध तो ज्ञान में ज्ञान सिद्धि तो के लिए आनंद में आनंदत्व सिद्धि के लिए ज्ञान आनंद, तो आनंद दोनों में अत्यंत अभेद मानना पड़ेगा भेद मानेंगे तो आनंद से भिन्न ज्ञान होगा दुख रूप हो, हो जाएगा ज्ञान से भिन्न आनंद हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा आनंद तो होगा इदमअपी तय रे भुगतम सर्वतमुनी संख्यसारी ग्रंथ मनी ने कहा आनंद ज्ञानता विद्यते निर्विशंकम सत्यप्यं नाक पूर्णे तप्ते ज्ञान सौख्योपत्ते आनंदत् ज्ञानता आनंद हो तो ज्ञान रूप होगा आनंद से भिन्न होगा जड़ दुख रूप होगा वो ज्ञान रूप नहीं होगा ज्ञानतायाम आनंदत्व भी देते दे। ज्ञानतायाम सत्याम ज्ञान रूप हो तो आनंद होगा ये निर्भिशंक कोई शंका नहीं आनंद हो तो ज्ञान होगा ज्ञान हो तो आनंद होगा ज्ञान नहीं तो आनंद रूप नहीं आनंद रूप नहीं तो ज्ञान नहीं सत्य पे में मिसा पर सत्य ज्ञान और आनंद में अतिरिक्त अवकाश नहीं वेद का अवकाश नहीं अवेद है पूर्ण तत्व ज्ञान सौख्य उप जो पूर्ण तत्व है पर ब्रह्म स्वरूप है और ज्ञान रूप है सुख स्वरूप भी है वही सुख स्वरूप वही ज्ञान स्वरूप वही सत्य स्वरूप सत्य ज्ञान आनंद एक स्व रूपे सच्चिदानंद ओ